द्रव्या प्रकरण द्रव्य प्रकरण पृथ्वी तत्व की सिद्धि के लिए अनुमान प्रयोग करते हैं विवाद अध्यास पृथ्वी समवाय कारणगम कार्य सचिगंधत्पन्नवत्वादास्पद गौ घटादिशाई पार्थिव कार्य जितने भी धुणुक से लेकर के आब्रह्मांड पर्यंत समस्त कार्य को विवाद अध्यास ले लेना वह पृथ्वी समवाय कारण का। वो पृथ्वी कैसी है विवाद पृथ्वी अलग कर दो पक्षित है संवाय संवाय कारण का, का। अर्थात जितनी भी कार्य घट आदि सारा संसार अपना शरीर भी सब कुछ पृथ्वी है संवाय कारण उनका पृथ्वी है समवाय कारण उन सब का इससे साधिकोटी में क्या कर दिया हमने पृथ्वी को रख दिया साधिकोटी में पृथ्वी शब्द आ गया पृथ्वी जिससे हो जाएगी कहा गौघटादि ब्रह्मांडात कार्य में कार्यम गौघटादि आ ब्रह्मांडात सर्वम ये पक्ष है ये कैसे है ये सर पृथ्वी है समय कारण इन सब का बहुली समाज कारण पृथ्वी समय कारणम ये पृथ्वी समय कारणकम कार्य क्योंकि वे कारी होते हुए गंध रूपी धर्म वाले हैं गंध गुण वाले हैं गंध गुण वाले हैं ना इसीलिए वे क्या है पृथ्वी है ऐसे तो हो जाएगा संप्रतिबंध मत उभयद प्रसिद्ध एक देशीय कोई भी दृष्टान्त ले लेना पटा दी जो हम लोग उपयोग करते ही हैं जो दिन दिनित्य आर्थिक कार्य वो कोई भी एक कार्य को यद्यपि गो घटा दी आप ब्रह्मत वो भी है फिर भी उभयद प्रसिद्ध एक दृष्टान्त के रूप में ना पट को ले लिया जाए पट वक्त पूर्व पक्षी कह सकता हैं महाराज इस अनुमान में उपाधि है इस सम्मान से आप पृथ्वी को सिद्ध नहीं कर सकते समस्त जगत का संवाय कारणत्वे न आप पृथ्वी करना चाहते हैं इस अनुमान से लेने सिद्ध नहीं हो सकता क्यों इसमें उपाधि है उपाधि क्या है तो दे रहे उपाधि दे रहे हैं महापृथ्वीत्व प्रत्थ्व। महापृथ्वीत्व से स्वपाधित न रूपाद साध्य अव्यापक उपाधि का नियम है कि उपाधि कैसे होना चाहिए साध्य व्यापक होना चाहिए साध्य समव्याप्त होना चाहिए ऐसे भी करते तो अब साध्य जहां जहां है वहां वहां पर उपाधि होना चाहिए तभी उसको उपाधि को शादी का व्यापक कहा जाएगा अब देखिए साध्य जहां नहीं है वहां रहा है इसका जहां जहां साध्य होना चाहिए वहां वहां उपाधि रहना चाहिए और जहां साध्य नहीं है वहां उपाधि नहीं होना साध्य समव्याप्ति करते लेना ऐसा जगह चेहरा रूप है रूपाद रूपाद साध्य अव्यापक रूप में क्या है पृथ्वी समवाय कारणता है क्योंकि पृथ्वी में रहने वाले रूप के प्रति पृथ्वी क्या है समय कारण है अगर पृथ्वी समवाय कारण कपू साध्य रूप में है या नहीं है ना क्योंकि रूप का समय कारण कौन है पृथ्वी पृथ्वी है है संवाय संवाय कारण जिसका हो हो गया गया गया रूप रूप गया। रूप में आ गया? आ गया। रूप में में आ लेकिन क्या कि कोई परिमाण होता है रूप जो है भारी होता है क्या वजन होता है उसका नहीं? तो रूप में इसमें रूप में लंबा चौड़ा भी नहीं होता लंबाई चौड़ाई रूप नाप भी नहीं है वजनात्मक नाप रूप में नहीं में है वैसे भी महत्व परिमाण गुण है और गुण गुण अंगीकार के आधार पर भी रूप में कोई परिमाण नहीं हो सकता अतय महत्व परिमाण न होने से महत्व पृथ्वी रूप में नहीं है साध्य है रूप में और उपाधि नहीं है तो साध्य व्यापक उपाधि नहीं रहा अतय उपाधि नहीं हो सकता तब कत और उपाधि देता हूं चलो ये नहीं हुआ महत्व पृथ्वी महत्व परिमाण विशिष्ट पृथ्वीत्व यह उपाधि नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं हम आपको दूसरी उपाधि देंगे क्या उपाधि दे रहे हो नित्य मूर्त आरभ्य अतिरिक्त तत्व कार्य उपाधि वो भी उपाधि नहीं हो सकता कि जल में गड़बड़ी हो रहा है नित्य मूर्त आरभ्य अतिरिक्त नित्यमूर्त आरभ्य कौन है मूर्त कौन है परमाणु का लक्षण है नित्य मूर्त हो गया परमाणु उससे आरभ्य नहीं है ना घटा दी उससे आरभ्य कौन है घटा दी आरभ्य नहीं है नित्य मूर्त आरभ्य अतिरिक्त सदी आरभ्य अतिरिक्त आ गया किसमें घटा में कार्य तो है ही है साध है उपाधि भी रह गया इसलिए उपाधि बने गए तो घटाधि तो कैसे हैं, नित्य मूर्त से भिन्न और वो कार्य भी है अति उपाधि आ गया उसमें और पृथ्वी तो कारण तत्व भी है ही उसमें अतिविध साधु समाज हो गया तो साधु समय होने से ये उपाधि बिल्कुल ठीक है लग रहा है किंतु तो उपाधि नहीं बनता है क्यों जल में भी उपाधि चला जा रहा है वहां साध्य नहीं है जल का समय कारण पृथ्वी है क्या है? नहीं है इसे पृथ्वी जल में है? नहीं है तो जल में नहीं है ना साध्य पृथ्वी समय कारण साध्य जल में नहीं है आपको उपाधि बैठा हुआ है वो कैसे नित्य मूर्ख आरभ्य कार्य है नित्यमूर्त परमाणुओं से आर स्थल जल क्या है वो नित्य मृत आरभ्य से भिन्न होता हुआ वह कार्य है तो जल में उपाधि बैठ गया पृथ्वी समय तो नहीं है अतएव जल में साध्य की व्यापकता उपाधि का भंग हो गया अतव उपाधि नहीं माना जा सकता अब कहता है पार्थिवत्वेषण है ऐसा पार्थिवत्व विशेषण में हो जल में लक्षण उपाधि इसलिए चला गया ना क्योंकि कार्य तो साल ले लिया नित्य मूर्त आरभ्यतिरिक्त रिकत सती पृथ्वी कार्यम तो ले लो उपाधि नित्य मूर्त आरभ्य अतिरिक्त सती पृथ्वी कार्यम ऐसा ही अब उपाधि बनाएंगे जल में नहीं जाएगा ना कि जल कार्य तो है पृथ्वी कार्य नहीं है तो उपाधि बन जाएगी तब सिद्धांति कहता है नित्य मूर्त आरभ्य अतिरिक्त इतना लंबा छोड़ा विशेषण जो दिया आपने व्यर्थ विशेषण दोष हो जाएगा इस सब अवर्तन करना चाहते हैं क्योंकि नित्य मूर्त आर व्यतिरिक्त कहने से ही दृढ़ ब्रह्मांड आई गया वही विशेषण दे दो पृथ्वी कार्यम वहां अंतन विशेषांश में, में पृथ्वी विशेषण देकर के घटा रहे हो वो व्यर्थ ही हो जाएगा वही कर देखो पार्थत्व विशेषण है विशेष तो विशेषांश व्यर्थ हो जाए या तो विशेषम को छोड़ दो या तो विशेष को छोड़ पृथ्वी को एक जगह रखने से काम चल जाएगा या तो पृथ्वी कार्यतम कह दो तो काम चल जाएगा या तो यहां लिख दो नित्य मूर्त पृथ्वी आरभ्य तिर नित्यमूर्त पृथ्वी कौन पृथ्वी परमाणु उससे आरभ्य नहीं है इतने मात्र तो से उपाधि बन सकता है फिर वहां पृथ्वी या केवल कार्य रखना विशेषांश व्यर्थ हो जाए कहना है उपाधि दोष में जो उपाधि उसने दोष दे रहा था उस उपाधि में पृथ्वी विशेषण चाहे विशेषांश में कहीं भी रखोगे विशेषांश में कहीं भी रखोगे तो भी एक की जरूरत नहीं पड़ेगा अत उपाधि आप हमारे सम्मान में दे नहीं सके तीन तीन उपाधि उसने प्रस्तुत किया तीनों का आपने खंडन कर दी है अतः हमारा अनुमान ठीक है साबित हो गया फिर भी वो हट करे तो हो जाने हम नहीं मानते तुम्हारे साध्य साधन को हेतु और साध्य के व्याप्ति को हम नहीं मानेंगे ऐसे भी कोई जबरदस्ती पीछे पड़ पड़ेगा तो क्या कहना पड़ेगा तो वन्नी का, का व्याप्ति नहीं हो पाएगा प्रसिद्ध जो वन्नी की व्याप्ति है वो अभी भंग हो जाएगा हम भी कहेंगे हम नहीं मानते तो क्या होगा नहीं मानेंगे तरह कहने से नहीं होता ना तर्क दोस्त दो तो हेत्वाभा में से कोई को तो ना कोई दिए बिना हमारे हेतु तो और हेतु तो निरुपता व्यापति को आप खंडन नहीं कर सकते क्योंकि निरुपाधिक संबंध का नाम ही व्याप्ति और आपके तो ने खंडन कर दिया है अच्छे हमारी जो संबंध या हेतु तो और शादी का संबंध कैसा है निरुपाधिक हो गया निरुपाधिक से साध्य प्रत्याग स्वभाव प्रत्याग प्रसंगा एक बार बात कहे थे दोबारा इस बात को कह रहे हैं निरुपाधिक साध्य पर्याग अर्थात निरुपाधिक उपाधि रहित साध्य संबंधात्मक व्याप्ति कोई भी कर दोगे तो स्वभाव परित्याग दोष आ जाएगा स्वभाव क्या है आप आग जलाएंगे धूम आता है अरे धूम और अग्नि अग्नि का एक निरुपाधिक संबंध माना गया यह स्वभाव को त्यागना पड़ेगा यह आपत्ति स्वभाव परित्याग प्रसंगा जल है ठंडा है अग्नि है गर्म है इसको स्वभाव है तो उन सब त्याग दोगे कि नीति संबंधों को छोड़ दोगे तो निरपाधिक संबंध को त्यागने लग जाओ तो सकल स्वाभाविक पदार्थों तो का जो स्वस्वभाव में स्वीकृत वस्तु है उनको भी त्यागना पड़ जाएगा यह आपत्ति है तो इसलिए पार्थिव परमाणु ना पार्थिव में पार्थिव परमाणु से पार्थिव कार्य ही उत्पन्न होते हैं ऐसा सामान्य नियम हो गया नित्य परमाणु पार्थिव परमाणु लक्षण तो पार्थिव परमाणु का लक्षण क्या हुआ नित्य परमाणु नित्य होता हुआ जो गंध रूपी गुण वाला परमाणु है उसका नाम पार्थिव परमाणु पार्थिव परमाणु लक्षण एवं प्रसारी मत सुलाश्यु दृष्टिया ये पंक्ति मूल में नहीं लिख लेना एवं प्रसादी मत्सु जलादिशु द्रष्टव्या इसी प्रकार से रसादियों वाले जलादिद्रव्यों का भी अनुमान बना लेना प्रसादी मत्सु जलादिषु द्रष्टव्या होगा विवाद अध्यासिदम जल संवाय कारणकम ऐसा अनुमान मना लेंगे जल संवाही कारण कार्यादम तेज समवाई कारणगम कारक्रे सदी रूपवत्वात कार विवाद अध्यासदम वायु समवाय कारणगम कार्यक्रम रूपरित स्पर्शवत् तीन अनुमान और आपने यहां बना लेना है तो मूल में आगे जल की विशेष बातों को कहेंगे जल तेजवायु का इन जल की सिद्धि जल कार्यों की सिद्धि वायु कार्य और अग्रिकारी की सिद्धि में अनुमान नहीं करेंगे इसी अनुमान से वो बना लेना पड़ेगा विवाद विवादास्पद जलीय समस्त कार्य पक्ष क्ष विवादास्पद तेजस समस्त कार्य पक्ष हो जाएगा कार्य पक्ष हो जाएगा जल समय कारण तेजस समय कारण वायु समय कारण हेतु में कार्य तो रहेगा और बदल देगा गंधवत् जगह पर अनुमान आप लोगों ने बना लेना है आप कहते ठीक है पार्थिव शरीर का विभाजन करते हुए विचार हुआ पार्थिव शरीर जो हम लोगों का शरीर है दर्शन कार्य कह दिया अस्मदा दिन है ना भावे परमाणु कह दिया पर गंधवधि पृथ्वी साधि विधा नित्या नित्या, नित्या परमाणु रूपा कार्यास्त कार्य है ना कौन से कौन से शरेंद्र विषय वेदा शरणादी लेकिन ये कहते हैं कि भाई केवल हमारे शरीरों को पार्थिव शरीर मत कहो देवताओं का भी तो शरीरों का पार्थिव शरीर जवाब ब्रह्मांड सब पार्थिव कार्य स्थल पृथ्वी का मान ले रहे हो जहां तक जहां जहां भी पृथ्वी के कार्य मानोगे उसमें तो देवताओं का शरीर भी आ जाता है लेकिन हमें सिद्ध करना पड़ेगा देवताओं के शरीर योनिज है कि आयोनिज है पूर्व में यहां कई लोग कहते नहीं देवताओं का शरीर भी है और पुराणों का समर्थन भी है संतानी के संतान, संतानी के संतान के संतान कौन है दैत दुष्ट लोग राक्षस लोग और देवता सब अदिति के संतान है तो संतान है ना योनिश तो हुए अयोनिज कहा समस्या खड़ी हो जाएगी आपके सामने में लेकिन वास्तव में ये सब अयोनिझी हैं। अब पुराण की कथा फिर किस तरह से लिया जाता है अलग बात कि कथा देवताओं की वास्तविक उत्पत्ति का ज्योतक नहीं है वास्तविक उत्पत्ति का ज्योतक नहीं है क्योंकि वो सारी कथा का स्वरूप ही अलग है द्वितीय और अदित्य दोनों किसके पत्नी थी कश्यप कश्यप किसको कहते हैं कश्यप है ना कश्य पा। पश्य कश्य क यह कम पश्यति स कश्यप नाम में रहस्य है उसका नाम वास्तव में क्या है जिसने देखा है किसको क को क को जिसने देखा उसका नाम कश्यप पश्यति यह पश्यना चाहिए कपश्य पश्य को उल्टा कर दिया शप कर दिया कश्यपा हो गया जिसने ब्रह्म को देखा जिसने ब्रह्म को अनुभव किया वो कश्यप पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी कश्यप उसके दो पत्नी है एक दि दूसरी अदिति अर्थात जिसने ब्रह्म को अनुभव किया वो क्या हो गया वो स्वयं ब्रह्म हो गया मैंने ओम हो गया और mm. ओम दो स्वरूप वाला है एक परा और अपरा जिसका नाम परा विद्या और अपरा के तो दो मैने पराविद्यादिति मने अपरा विद्या पराविद्या का संतान सारे देवता मंत्र में ही देवता है इसे के अंतर्गत तो सारे मंत्र प्रमुख आ जाते और अपरा विद्या लोक संबंधी होता लौकिक विद्या मैं लोक में निष्ठा रखने वाले उनको असुर इसलिए कर दिया गया लोक में निष्ठा कौन रखता है असुसुव रमन दीदी असुरा कोई अदिति के दिति के संतान है दो अवखंड बनता है दिदी दो अवखंड धातु धा बना दि जो खंडन करे अवखंडन बने टुकड़ा कर दे भेद पैदा कर दे उसी का नाम दी है वो द्वैत रूपा है न अदिति अदिति यहां अवखंडन नहीं है जहाँ भेद नहीं है अभेद है तो वह है तत्व उसी का नाम अदिति हो गया हो गया भेद अदिति हो, हो गया अभेद भेद कहाँ है संसार में अभेद कहाँ है स्वरूप में अर्थ अलग है अध्यात्मिक अर्थ लेंगे तो पूरा पुराण वेदांत हो जाएगा वेदांत के अलावा कुछ ही नहीं पुराण में परिषदों की व्याख्या है कथा के रूप में है इसीलिए पुराण बनाया ही था जो वेदांत आदि साक्षात तो परिषद आदि के श्रवण करने के अनधिकारी वैदिक कर्म आदि में अनधिकारी है वैदिक उपासना में जो अनधिकारी हैं, उनके लिए ही पुराण बनाया देवी भागवत साफ कहते हैं स्त्री और शुद्रों के लिए बनाया सकल पुराण स्त्री शुद्ध और अनधिकारी उन लोगों को इसके द्वारा समय विधान समझना है के द्वारा खैर वो अलग प्रसंग हो गया प्रश्न था कि देवताओं का शरीर अयोनिज है इसलिए हमें मानना है क्योंकि विशेष सामर्थ्य तो योनिज नहीं हो सकता जितने भी योनिज हैं उनमें क्या हम देख रहे हैं क्षीण सामर्थ्य क्षुद्र सामर्थ्य और देवताओं में अक्षुद्र सामर्थ्य उनको योनि हम नहीं मान सकते किसने कहा देव शरीरा शरीर अनुमान कर दिया देवता शर्के क्यों शरीरों ने हम लोग शरीर कैसे मान तबाना देव शरीर शरीर शरीर न भवति। पक्ष अनुमान क्या है देवशरी अयोनिजम नवती अर्थात योनिचमी ठीक शरीर शरीरत्व इति अनेकांतिका लेकिन ये अनुमान का ठीक नहीं वे विचार दोष रखते है। क्यों कहा सलभा शरीरे, सलबादि शरीर कैसा अयोनिज है ना? वृश्चिक शरीर कैसा अयोनिज है पहला जो बिच्छू पैदा होता है गोबर से पैदा होता है फिर उस से क्या होगा आगे बिच्छू पैदा होते हैं गोबर से पैदा होता है आयोनि जीवे की नहीं हो पतंग है शलभ उड़ता है ये भी शुरू में एक मौसम की जो गर्म ठंड का मौसम का जो बारिश वगैरह हो जाता है ना कुछ उस मौसम के कारण से पेड़ों वगैरह में जो पश्चिना सा होता है उससे पैदा होता है बाद में उनके अंडे होते हैं और अंडों से फिर वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं लेकिन प्रथम उत्पत्ति जो होता है वो अयोनिजी है वहां पर देखो शरत्व तो है हेतु है लेकिन साध्य क्या नहीं तो आयोनिजत्त तो अभाव का योनिजत्त का योनिजत्व का अभाव सर्वशरीर में व हेतु बैठ गया साध्य भाव में हेतु का जाना वे विचार पूर्व पक्ष का जो अनुमान है यह विचार दोषग्रस्त तो होने से देवताओं के शरीर को तो सिद्ध नहीं कर सकता विशिष्ट संतान तो सिद्ध, और दूसरी बात देवताओं का एक विशिष्ट संतान होता है। आपने कभी आदमी को देखा क्या दो सिर वाला, दो वाला तीन सिर वाला कभी चार पैर वाला कभी दो पैर वाला कभी तीन पैर वाला ऐसे कभी देखते तो है नहीं मानी योनिज शरीरों का लगभग एक साथ स्वरूप ही होता है कभी एक आद अंगुली बढ़ जाता है छ अंगुली हो जाता है कभी कभी अंगुली बढ़ जाता है लेकिन देवता में आपने क्या सुना है किसका दो सिर है किसका दो पैर है तो किसके चार पैर है किसी का चार खोपड़ी है किसी का चार हाथ है किसी का दस हाथ है किसी का छह हाथ है बड़े विचित्र है किसी खोपड़े दो दो सिंह बने हुए है। ऐसे है। हैं ऐसी भी देवता हैं, है मछली का आकार है आधर्श आदमी का आकार है पतंजलि महर्षि आदर्श सर्प आकार था आदर्श मनुष्य आकार था देवताओं का अवतार भी ऐसे दिखते है मनुष्य रूप में आते है पर तब भी उनके अंदर कुछ न कुछ बना रहता है यदि यो तो नहीं छोड़ता देवलक्षणदाय नहीं होती ये कहते हैं विशिष्ट संस्थानवत्व विशिष्ट संतानवत्व भी, भी देवताओं का असिद्ध हो जाएगा यदि आप उसको योनिज मानते हैं तो इसलिए वहां प्रसुतपादाचार्य ने वैश्यूत्र भाष्य लिखा है तथा श्रद्धन द्विविधम योनिज्म अयोनिज तस् योनिज्म अनपेक्ष शुक्र शोणित शरीर धर्म विशेष सहित अणुभ्यो जाए विलक्षण धर्म से विशेष उत्पत्ति हो जाता है योनि आगम प्रमाण से बाधित है जो कहते हैं इसको योनिज करके जो देवताओं के शरीर को योनिज कहते हैं वो आगम प्रमाण से भी बात है उनके हेतु विचार ही अनुमान का और साथ साथ आगम प्रमाण से भी वो बाधित हो जाता है और व्यवती आ गया अद्भुत कर्मणाम कोई श्रुति है इसलिए सिद्धांत के बनमान करता है विवाद अध्यास तो नहीं त्रिने सहस्राक्ष चतुर्भुजादि भेद भिन्न किसका तो तीन आंख है किसके एक हजार भूजा बोल दिया एक हजार आंख बोल दिया किसके जो है चार भूजाए हैं छह भी है आठ भी है अष्टभुजा देवी छठभुजा जी षणमुख कार्तिक भगवान छोपड़ी वाले नहीं कोई चार कोपड़ी कोई छः कोपड़ी और भगवान की जो तो मर्जी होती थी, थी कृष्ण भगवान कभी चार वाले हो जाते थे कभी एक वाले होकर सामने हो जाते थे लेकिन युद्धभूमि में चार पूजा वाले ही होकर के खड़े थे ग्यारे देव प्रमाण मिलता है अर्जुन कहते हैं मैं आपको भी चार भुज वाला शरीर दोबारा देखना चाहता हूँ तो बहुत भयंकर है हो रहा है विवाद अध्याय शरीर, शरीर संतान देवताओं का वो कैसा है वो अयोनिज शरीर वाला है शरीर संतान गोमय जनित वृश्चिक शरीर संतानवत में से से के समान पहले तो तो तो वो वो पैदा उसके बाद में हो जाए कोई आपत्ति नहीं कम कम कम इसने देवताओं को को भी मान ले, तो ब्रह्मा को तो कम से मानना पड़ेगा वो पहला जो देवता पैदा हुआ वो कैसा पैदा हुआ वो अयोनिज ही पैदा हुआ बाद में उसने भी मन से पैदा किया मानस लड़का लड़की और बाया उनके बाद उनका संबंध होकर के योनिच पैदा हुए तो भाई बहन ने उनको भुलावे में डाल दिया माया से गाय और साढ़ हो गए उसके बाद धीरे धीरे अनेक योनि बनते बाप सिर्फ मनुष्य और स्त्री हो गए पुरुष और स्त्री हो गए तब तक तो भूल गए हम भाई बहन शुरू तो यहीं से हुआ एक ही पिता से दोनों पैदा हुए थे ना भाई बहन तो हुए वो शर्म के बाद फिर उसको गाय हो नहीं पड़ा तो साढ़ हो गया और चौरा से योनि में क्या हो गया भूल गए ब्रह्मा जी के संतान साधारण आदमी और औरत बन के पति पत्नी हो गया शादी हो गया बच्चा पैदा कर योनिज बन गया इन शुरू तो योनि से ही है इसे कहते हैं अयोनिज शरीर कहा ये जो शरीर संतान दिख रहा है हम लोग पैदा हो जा रहे हैं ये जो माता पिता समझ से पैदा होना ये भी आदि में कहा से शुरुआत अयोनिज से शरीर से ही ये सब हो शरीर का संतान शरीर संतान जनित नर्क चिंता है नहीं ऐसे अनुमान में ऐसे नहीं कहना क्योंकि यहाँ अनुकूल तर्क कार्य का है जिसमें वह अनुकूल तर्क की चिंता करने जरूर दिया भाई कल के जो आए साधक बड़ा प्रश्न कर लगे मैंने उनको बोला भाई तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो संसार में बहुत सारे ऐसी चीजें जो तर्क से परे हैं, है तर्क से परे बहुत सारी चीजें जिसका जवाब कोई विज्ञान के कोई नहीं दे सकता तर्क कर ही नहीं सकते उस मैंने सीधे हमने कुछ दिन पहले जो शास्त्र में तो वही दृष्टांत दिया मैंने कहा देखो गाय भी घास खाती है साढ़ भी घास खाता है या नहीं ना? लेकिन आप कहे शरीर बनाए विलक्षण जिसने बनाए विषण आप उठेगा एक दूध देता नहीं दे रहा है एक वीर होता है एक रज होता है इसे क्यों ऐसे किया शरीर को किसने बनाया शरीर तो अंत उसको ईश्वर में ही पड़ेगा ना कोई रास्ता है क्या उसके पास यहाँ तर्क से क्या होगा यहाँ तर्क नहीं चलेगा गाड़ी उन्हें हर चीज कई दृष्टान देते गए प्रभार नहीं माने गए गाड़ी उनका जल है पृथ्वी के अंदर है ना बहरा कि नहीं बह कैसे बह रहा मिट्टी में मिट्टी में आप पानी डाल बहेगा क्या तो जाता है मिट्टी में मिलता क्यों नहीं है पानी क्यों क्यों पर बह जाता है यदि पी, पी जाए सारे पानी को फिर तुम भूखे मर जाओगे है ना ये तुम्हें जितना पानी है वो सब पी जाए तुम तो पंप बटन दबाते रहो पानी कुछ नहीं आने वाला मोटर से धरती पी गई पानी मैंने कहा सब क्या तर्क हो तुम्हारे विज्ञान के पास कुछ तर्क ईश्वर के सृष्टि में तर्क नहीं चलता तुम्हारी सृष्टि में तर्कन है तुम्हारी भौतिक सृष्टि तर्क है इन इन अपेक्षा नहीं करना क्योंकि कार्य का ही नहीं अनुकूल तर्क वहां दिया जाता ना जहाँ कार्य कायोनि जय कारण रहित है जो कार्यक्रम रहित वस्तु है तो वह अनुकूल तर्क की आशंका नहीं करनी चाहिए अन्यथा अन्य प्रसंगात, सारे आगमों का कहता है जो आदि से सिद्ध नहीं है। है वेद की ना कुमार भट्ट बहुत बड़ी सुंदर उद्घोषणा करा है जो कई बार सुनाया हूं प्रत्यक्ष तस्मात वेदस्य वेदता यही वेद की वेदत्र है। जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि किसी प्रमाण से आप नहीं जान पाते हैं उन उपायों को उन साधनों को उन तत्वों को अनुभव कराता है आता वेद ही हमें ऐसा चीज मिला है जो सर्व तरफ से परी चीजों को ही बताता है इसे कहते हैं ऐसे आदम होगा बारिश हो जाएगा उनकी भी अंकूत्र ढूंढते फिर वहाँ भी हर बात के अंकुत्र ढूंढते फिरेंगे कार्यकांड वो ढूंढते फिरोगे तो काम वहाँ चलेगा नहीं हिरण्य गर्भ समूत पतिरेक ऋग्वेद संहिता का दसवें मंडल बारह एक एक का है ये यदि है ये श्रुति प्रमाण है हिरण्यगर्भ गर्भ समग्र भूत जाता पति ही एक का समस्त भूत जो पैदा हुए हैं इंसान का एकमेव अद्वितीय पति वही पैदा हुआ था वो कैसे पैदा हुआ उसकी मां कौन थी उसके पिताजी कौन है कोई नहीं पाइव निश्चिध हो गया ना प्रथम शरीर कम से कम फिर उसके बाल कैसे हुआ क्या हुआ तो पुराणों में सब जगह एक प्रकार है अति सिद्ध हुआ गंधव शरीर पार्थिव गंधवचरी जोधारी शरीर है यह पार्थिव शरीर है और दो प्रकार का है योनिज भी और अयोरिज भी अब शरीर सिद्ध हो गया पृथ्वी परमाणु सिद्ध हुआ पृथ्वी के कार्य सिद्ध हो गए कार्यो में एक भेद होता शरीर सिद्ध कर दिया गया अब कार्य में दूसरा भेद कौन है इंद्रिय उसे सिद्ध करना बाकी करन है करण कर्णजन्य कार्यवाद घटवत गंध ज्ञान जो है वह कोई ना कोई कर्ण सिन्नी है क्यों कार्य का होने से घट के समान कार्यत्वात्वाद घटवान गंध का उपलब्धि मन ज्ञान कोई ना कोई कारण से जन्य है कार्य होने से घट के समान करण कौन है उसी का नाम राण इंद्रिय है उसी का नाम राण इंद्रिय और वह इंद्रिय पार्थिव है ये करना है करना इसे विवाद पार्थिव पक्ष क्या पक्ष इंद्रिय वो कैसा है अन्य का विव्यंजक नहीं होता गंध रसयर मध्य गंध्य प्रकाशकत्वाद अभिव्यंजक गंध रसादियों में से गंध मात्र को बोध कराता ना घर का बोध नहीं कराता इसलिए गंध का ग्राहक होने से पृथ्वी का मान नहीं पड़े, क्योंकि पृथ्वी का गंध संबंध है प्रकाशन करने वाला भी पार्थिव होगा तभी तो गंध को प्रहण आ रहा है नहीं तो गंध को ग्रहण नहीं कर पाएगा वो इस सिद्ध हो तो गया गंध का प्रकाशक होने के नाते वह घ्राण इंद्रिय पार्थिव होगा विवाद अध्यास पार्थिव क्यों गंधरस मध्य गंधस्य प्रकाशक गंधरसा जीवन के बीच में से गंध का ही वो प्रकाशक होने के कारण से दृष्टांत क्या है कुंकुम गंधा कुमकुम गंधाभिविंच कुंकुम के गंध का अभिव्यक्ति कौन करेगा आप उसे घी डाल दो सुगंध आने लगेगा अब देखो गर, गर्मी आएगी तब जाता है पूरी पृथ्वी पहली बार बारिश होगी तो क्या होता है पृथ्वी का है। बूंद पानी के पड़े तो पृथ्वी के गंध मालूम होगा यानी उसी प्रकार से कुमकुम में केसर में आग घी डालिए उस केसर वैसे देखने सुखा पत्ता रहा फूले वो केसर सुगंध मालूम ही नहीं होता लेकिन आप उसको घी डालो घोटो उसको सुगंध सुगंधी सुगंध हो जाता है किसी लोग क्या करते हैं दूध उग्रम केसर सुगंधित तो हो जाता है और तब सुगंध अभिव्यक्त हो रहा है घी के कारण से उस तो केसर का का सुगंध अभिव्यक्त होता है उसी प्रकार से गंध रसादियों के बीच में से गंध अभिव्यक्त कब होता है जब घ्राण इंद्र उसको ग्रहण करता है घृत संबंधत यथा कुंकुमस्त्र गंध अभिव्यक्त हो जाता है ग्राण संबंधा वस्तु प्रतिव में भी दिमाग गंधा विगत हो जाता है आदि घ्राण को पार्थिव मानना पड़ेगा गंधव कर देखो गंधव ग्राण। और पृथ्वी का लक्षण गंधवती पृथ्वी पृथ्वी में कितने गुण होते हैं केवल गंधे क्या कद नए नई चौदह गुण है कौन से कौन से रूप रस गंधम स्पर्श संख्या परिमाण पृथक् संयोग विभाग गुरुत्व, द्रवत्व, पृथ्वी ये गुण गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक् संयोग विभाग पर अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व संस्कार इतने सारे गुण पृथ्वी अब उदक नि उदक का लक्षण कर उदक में भी उदक के कार्यों की उदकता कार्यम जल समय कारण रसवत्वात्व सिद्धि रसवत्प्रतिपन्नवत्व यह अनुमान आपको जलीय कार्यो में जलियत्व सिद्धि के लिए कर्क्यों ले गिरते हैं बर्फ होता है है ना बर्फ का सिले होते हैं इंसाबी में जलीयत्व सिद्ध हो जाएगा अब उदकत्व सामान्य शरीर संवेतम अब जलीय शरीर को सिद्ध हमें कराना उदकत्व जो जाति शरीर में भी होता है जैसे पृथ्वीत्व पृथ्वी तो, शरीर में था पार्थिव शरीर में सिद्ध किया उसी प्रकार से उदकत्व सामान्य शरीर समवेदम परमाणु जाति सत्तावत उदकत्व तो सामान्य सामान्य मने जाति जाति सामान्य कहते हैं यहां जाति को उदकत्व सामान्य मने उदक तो जाति शरीर संवेदन जलीय शरीर में समवाय समय रहता है क्योंकि वह परमाणुओं में रहने वाला जाति कि जलीय परमाणुओं में जलत्व रहेगा उदकत्व तो रहेगा उदकीय परमाणु में रहेगा जो कारण में रहने वाले जाती है वही कार्य में आएगा इसीलिए कारणभूता परमाणु में उदकत्व होने से कार्यूता जनी शर्व आ गया सत्तावत ये सत्ता, सत्ता रूपी जाति सामान्य व्यापक जाति है वह परमाणु में सत्ता थी अब कार्यो में भी वह सत्ता आ गई अच्छा विप्रतिपन्ना परमाणु परंपरा शरणारंभ का लेकिन आपने जो हेतु दिया परमाणु जाती सिर्फ भी करना पड़ेगा कर शरीरों का मूल कारण कौन है परमाणु है ये भी साबित करना पड़ेगा उसके बिना ये तो हेतु टिकेगा नहीं परमाणु जातित्व आप बोल सकते भले परमाणु में उदगत जाति रहे शरीर परमाणु का कार्य है ही नहीं इसलिए परमाणुगत उदगत तुझ तु जाति शरीर में नहीं आ सकता ऐसी आशंका हो सकती इसे विकसित करना है ना ये परमाणु में परमाणु ही वास्तव में शरीर के आरंभ